नसीबी का शहर रूपर जाना जाता था एक बहुत ही दानिशमंद होनहार नौजवान की शक्ल में कहा जाता था कि आसपास के दस गांव में उस जैसा होशियार और बहादुर शख्स कोई नहीं है दिन, रूपर्ट आग के अलावे के पास बैठा था अपने दूसरे दोस्तों के साथ एक सिपाही के हौसले मंद कारनामों को सुनते हुए जो उनके गांव से गुजर रहा था और ये सिपाही की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा था उच्च नसीबी का शहर कोई ऐसा शहर हो भी सकता है क्या आ, मुझे तो नहीं लगता ओह हाँ ये मौजूद है एक ऊंचे प की तरह चमकता हुआ उसके सभी बड़े-बड़े मीनार خالص मजबूत सोने के बने हैं आ इतना सोना और दौलत है कि यह वहां के लोगों के लिए परेशानी का सबब है कि वह इसका क्या करें इसलिए वह बस सोने की चीजें बनाते हैं और जब वे उकता जाते हैं तो वह नए बना लेते हैं नए बर्तन नएJewel नए इमारतें पुरानी चीजें बस ठा दी जाती हैं और सफाई करने वाले मुलाजिम उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं क्या या? क्या क्या? उड़ा सोना उन्हें हमारे पास फेंकने दो उसे बात करने दो आगे सुनाओ सिपाही आगे सुनाओ हमें तफसील से बताओ शुक्रिया। खैर, دولत और फल साझा करने के लिए दिल की जरूरत होती है, पर उनके पास बस है तो सोना, देर जो पूरी गलियों में बिखरे हैं, यहां तक कि गलियों की मिट्टी भी सोना है, और जिसमें इतना बड़ा बेशकिमती पत्थर चमक रहा है, जो रात के आसमान से भी बहुत ज़्यादा रोशन है। मुझे यकीन है कि इस क्योंकि उन्हें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी ओह हाँ, और वो सबसे उम्दा खाना खाते होंगे ओह सिर्फ दौलत ही अकेला सबब नहीं होती काम करने के लिए चेस्ट और रक्सिया मौसी की और तरानों के लिए क्या वो शहर इस तरह का दिखता है ये तो बहुत ही खूबसूरत है जैक यह बहुत खूबसूरत है जैक का शहर और उसका सोना इतना खूबसूरत होता हमें सोने के मुतालिक बताओ आह सभी घर सोने के बने हैं खिड़कियों की दहलीज हीरे की बनी है सड़कें बनी है चांदी और प्लैटिनम से और उनकी बजरी है ढेर सारे बेशकीमती पत्थर वो इतने ज़्यादा चमकते हैं कि घरों में या शेरों में रोशनी जलाने की ज़रूरत ही नहीं पर, पर कोई वहाँ कैसे जा सकता है? दो तरीके हैं एक तो बहुत ही रास्ता है रास्ते के पत्थर इतने चुपने वाले हैं कि वो तुम्हारे पांव बर्बाद कर देंगे और बहुत ही बेतसवुर खौफ जैसे बहुत ही बड़े दलदल के दराव और फिसलने वाली ढलाने जो बहुत ही गहरी नदियों में जाकर गिरती हैं जो तुम्हारे रास्ते को रोक देंगी तो चाहे आप शहर पहुंच भी जाएं तो आप इतने थके और बेजार हो चुके होंगे कि आप में बिल्कुल ताकत ही नहीं रहेगी और दूसरा रास्ता ओ वो कुछ दिनों में आपको खुश नसीबी के शहर में पहुंचा देगा पर तुम्हें बहुत हो गया मुझे वो रास्ता दिखाओ मैं उस शहर जा रहा हूँ इतने उतावले मत हो कम से कम मुझे तुम्हें बता लेने दो मैंने बस बहुत सुन लिया सिपाही और मैं किसी भी बात को अपने फैसले को कमजोर नहीं करने दूंगा मैं इंतजार नहीं कर सकता। रूपट खुशनसीबी के शहर पहुंचने के लिए इतना उतावला था कि उसे ये भी नहीं सूझा कि वो अपने दोस्तों और अपने घरवालों को अलविदा कहे। रूपट, बाय रूपट, बाय रूपट। रूपट सिपाही के साथ एक जंगल में पहुंचा और वहाँ सिपाही ने उसे बाकी का रास्ता दिखाया। रूपट अपने रास्ते पर जाने के लिए इतना उतावला था कि वो सिपाही का शुक्रिया दाता करना भी भूल गया। उसने कुछ फासला तय किया और वो एक दरिया के साहिल पर आया। एक अजी इसके लिए तुम्हें 50 चांदी के सिक्के देने होंगे क्या मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे देखे होंगे माफ़ करना सिक्के नहीं तो सवारी नहीं मेहरबानी करके हुजूर मैं खुशनसीबी के शहर जा रहा हूं वहां से वापस आकर आपको जो चाहिए मैं आपको वो दूंगा कोई विलास दौलत लेकर वापस नहीं आया है। अगर तुम्हारे पास चांदी की सिक्के नहीं है तो फिर तुम मुझे अपने दिल का एक टुकड़ा दे क्या? तब तो मैं मर जाऊंगा। ओ, कोष्ट में किसे दिलचस्पी है? मेरा मतलब है तुम्हारे दिल का जस्पाती हिस्सा। मल्ला ने बांसुरी निकाली और एक अजीबोगरीब धुन बजाई। रूपट की छाती से कुछ चिंगारियाँ निकली और बांसुरी में दाखिल हो गईं। फिर रूपट कश्ती में बैठा और उसे दरिया के पार पहु� और जब वो चोटी पर पहुंचा, तो एक और शख्स जो बिल्कुल मल्ला की शक्ल का था, वहाँ पर खड़ा था। रूपर्ट देख सकता था शहर के सोने के मीनार, एक लंबे टिहरे मिरे जंगल के रास्ते के पार, पर अजीब बात है, उसे वैसा जोश महसूस नहीं हुआ जैसा पहले था। उस वाकया के बाद, जब से मल्ला ने उसके दि� तुम्हें गुजरने के लिए पैसा देना पड़ता है। देखिए मेरे पास चांदी के सिक्के नहीं हैं। क्या मेरे दिल का एक टुकड़ा काफी रहेगा? हाँ ये काफी होगा। उस मल्ला की तरह ही इस शख्स ने भी एक बांसुरी निकाली, उस पर एक अजीबोगरीब धुन बजाई और रूपट की छाती से सुनहरी चिंगालियाँ निकलकर बांसुर عجیب بات ہے بجائے خوش نصیبی کے شہر کے قریب پہنچنے کی خوشی محسوس کرنے کے روپرٹ کو ایک وزنی پتھر سا خالیپن محسوس ہوا جسے وہ بیا نہیں کر سکتا پر اس نے اپنا سفر جاری رکھا جلد ہی روپرٹ خوش نصیبی کے شہر کے بلند پھاٹک کے سامنے تھا اور بالکل ویسے ہی جیسے سپاہی نے بتایا تھا वो बड़ा सफाटक फाटक सोने का बना था और जिस पर जड़े थे बहुत ही शानदार चमकते हीरे और जवाहरात जिसका कभी किसी ने तसव्वु नहीं किया होगा रूपट्ट ने दाखिल होने की कोशिश की पर उसे एक दरबान ने रोका जो बिल्कुल मल्ला की तरह और पहाड़वाले शख्स की तरह लग रहा था रुक जाओ तुम्हें गुजरन پہلے کی ہی طرح دربان نے بھی بانسوری نکالی اور اس پر وہی عجیب و غریب دھن بجانی شروع کر دی روپٹ کو عجیب محسوس ہوا کچھ نصیبی کا شہر ٹھیک اس کے سامنے تھا اور اس میں داخل ہونے پر نہ تو اسے کوئی جوش محسوس ہوا اور نہ ہی کوئی خوشی روپٹ سوچنے لگا کہ کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنے دل سے قیمت چکا رہا ہے اور یہ خواہش کہ اس کا پورا دل نہ چھین لیا جائے और इसी वजह से उसकी छाती में एक छोटी सी चिंगारी बाफ भी रही और वो बासुरी में उड़कर नहीं गई अटक खुल गए और रूपर्ट दाखिल हुआ शहर बिल्कुल वैसा था जैसा उस सिपाही ने बताया था पर उसमें कुछ भी जोश भरा नहीं लगा रूपर्ट ने एक शख्स को गुजरते देखा और वो मुस्कुराया वो शख्स और उन्हें सोने की तश्तरियों में रखा गया था, पर लगता था कि किसी को खाने की तमन्ना नहीं है। अफसोस, खाना ऐसे इंसान को क्या खुशी दे सकता है, जिसे भूखी ना लगी हो? रूपर्ट आगे बढ़ा और उसने देखा, कई तरह के मौसकी के साज जो बहुत से सोने और जवारातों से बने हुए थे, पर कोई उन्हें नहीं � ऐसे लोगों को मौसिकी के लुत्फ से क्या मतलब जो तकलीफों से वाकिफ ही नहीं है इसके बाद रूपट ने एक जोहरी को देखा जो सोने का बर्तन बना रहा था उसका हर एक बर्तन एक जैसा लग रहा था अफसोस की बात है किसी के लिए उस कारीगरी की क्या कीमत जो कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा सिर्फ इस बात दिल से महरूम चेहरों को जो उसके आसपास थे, वहां कोई खुशी, कोई मुस्कान नहीं थी, और आखिरकार उसे इस बात का इल्म हुआ कि अपने दिल से कीमत चुकाने के क्या मायने होते हैं, और ये बस उसे एक चिंगारी की वजह से था, जो उसकी छाती में रह गई थी कि वो कम से कम थोड़ी मायूसी तो महसूस कर सकता था। � इस इलाके में इस तमाम सोने की वजह से लगता था ये लोग पत्थर के हो गए हैं। रूपर्ट इस तरह से जीना नहीं चाहता था। उसने घर जाने का फैसला किया। मैं घर जाना चाहता हूँ, अपने दोस्तों और अपने घर वालों से मिलना चाहता हूँ। जिस फल उसने ये कहा, वो तमाम चिंगारियाँ जो दरबान ने उसके रूपर्ट अब थोड़ी खुशी महसूस कर सकता था अपने घरवालों और दोस्तों से दोबारा मिलने पर। जब पहाड़ के शख्स ने उसके दिल में उसकी चिंगारियां वापस की, रूपर्ट का दिल खुशी से धड़कने लगा। और जब तक कि मल्ला ने उसकी चिंगारियाँ वापस की, रूपर्ट तकरीबन अपने दोस्त और घरवालों से मिलन मेरा बेटा। तुम वापस आ गए। तुम्हें वापस देखकर बहुत खुशी हुई। ए तुम वापस आ गए। मैं तुम सबसे बहुत शर्मिंदा हूँ। सोने के लिए मेरी लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मैं जान गया हूँ कि ये दौलत बेकार है। अगर इसके साथ खुशी के जज्बात नहीं आते, और खुशी सिर्फ़ और सिर्फ़ आत जब हम अपनी हलीमी संभाल कर रखें और अपना दिल भी चाहे हम अमीर हों या ना हों. नंबर दो, जब हमारे पास लोग हों जिनके साथ हम हस सकें और रो सकें। और तीन, जब हम एक मकसद से आमादा हों और एक दूसरे की परवाह करते हों। अगर हमारे पास बस सोना और दौलत ही होती, तो हमारे दिल भी पत्थर के बन जाते, बिल्कुल रूपर्ट एक दानिशमंद नौजवान बनकर खुशनसीबी के शहर से वापस आया ये सच है है ना अगर जिंदगी में तुम्हें इंतखाब करना पड़ता उन लोगों को जिनसे तुम मोहब्बत करते हो और दुनिया के सारे सोने के बीच तो तुम किसका इंतखाब करोगे सोना तभी अच्छा होता है जब यह मोहब्बत के साथ आता है